उस फिल्म कंपनी जी ने ऑब्जेक्शन दिया था तो उस पिक्चर का जो गाना था ओरिजिनल गाना तो उन्होंने बंगाली में ब, बनाया था बाद में खामोशी पिक्चर में उस गाने को दिया गाने के बोल हैं तुम ही पुकार लो हिंदी में और बंगला में जो बनाए हैं वो पिक्चर थी दीप जोले जाय बोल के उस पिक्चर की धुन पिक्चर की गाने की धुन भी हेमंत दरा ने बनाई थी और गाने के बोलते ए रात तोमार आमार ये रात तुम्हारा और हमारा है और चांद उधर निकला है सुनिए गाना फाई करता हूं और एक गाना इसी ट्यून के ऊपर बना है ये नयन डरे डरे अगर आप उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनेंगे और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सुनेंगे आपको कहीं भी कुछ फर्क मालूम नहीं पड़ेगा बहुत ही मुश्किल है वो गाना भी हरिमंद ने बंगाली में बनाया था और उस गाने की एक धुन लता मंगेशकर जी ने भी गाई थी ये नयन डरे डरे अब अगला जो गाना है वो एक बेमिसाल गाना है फिल्म थी नील आकाशन नीचे बहुत ही फेमस पिक्चर बनी बंगाली में और उसको बहुत ही अवार्ड वीवार्ड मिले चाइनीज़ बैकग्राउंड पे पिक्चर थी और इस फिल्म का जो गाना था उसका एक खैसीत ऐसी थी कि उस गाने को करीबन 10-15 वर्ष के बाद जब कॉर्नर रुक्स ने सिद्धार्थ पिक्चर बनाई तब उन्होंने ये गाना हेमंद दादा से फिर से रिकॉर्डिंग करवाया और इस गाने में कहीं पे भी म्यूजिक नहीं था सिर्फ गाने के बोल उन्होंने गाए थे और ये गाना जब पिक्चर के बैकग्राउंड में हुआ था तो पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था और ये एक बेमिसाल चीज़ है और इसको अच्छी तरह से अगर आप सुनना चाहे तो पिक्चर हॉल में ही डॉलि साउंड में सुनिए तो आपको इसका असली मज़ा आएगा और हेमंत दादा क्या चीज़ है वो इस गाने से मालूम पड़ता है यानी anyway, इस पिक्चर का गाना ओ बेकरार दिल जो कि हिंदी में फिल्माया गया कोहरा पिक्चर के लिए 1964 को और इसका बंगाली ओरिजिन था नील आकाशे नीचे उसका म्यूजिक भी हेमंत दादा ने दिया था और वो एक नदी के ऊपर है ओ नोदी रे एक टू का तो आप गाना सुनिए और देखिए कितना सुरीला गाना है नदी रे एक कथा सुधाई शुदू तोरे नदी रेक्ति कथा सुधाई शुदू तोरे तुम्हारो बान नाई तुम घर छड़ा कि कोनो घर छड़ा के या किए रही तो देखी जो आ रे बोलो कमारे तुम मेके चल रेरे तुम पर तुमार नायकी अब हमारे भाव छो मी छोमार नायकिया बस कथा शुदाय शुदू तुम मन कथाए तुम देश तुम्हारे नहीं की चलार शेष 1965-66 फाइव में लता जी ने बंगला गाने बहुत गाए और उनके शायद हिंदी से बंगला गाने ज़्यादा पॉपुलर होने लग गए उन्होंने फिल्म मोनिहार में एक गाना गाया था जिस गाने को सुनिए और अगर हम लता जी का नाम नहीं लेंगे वैसे गले से तो मालूम पड़ जाता है कि लता दीदी का गाना है पर कोई बंगाली गाना गा गान नहीं रहा है ऐसा लगता नहीं है उनका इतना अच्छा कमांड था यह है बंगाली गानों के ऊपर बंगाल भाषा के ऊपर जो कि शायद मेरे को खुद का नहीं है सुनिए गाना आप माने धर धर धर धर धर धर धर थे तो हेमंत दादा ने खुद की पिक्चर बीबी और मकान में खुद गाया था पर शायद किसी ने सुना ही नहीं पर बंगाली में गाना इतना फेमस हुआ कि उन्होंने सोचा शायद हिंदी में भी होगा मुझे लगता है अगर हिंदी में वो लता जी से गवाते थे तो शायद गाना ज्यादा पॉपुलर होता था अब हेमंत दादा के बाद हम आगे बढ़ते हैं मन्ना डे के सिवाय तो बंगला गाना कंप्लीट हो ही नहीं सकता है कभी भी तो आगे वाला गाना मन्ना डे साहब का है इस गाने के बोल के अर्थ हैं कि टूटी हुई लहर और प्रेम और प्रेम का जो नीड़ है घर है ये दो टूटे हुए चीज जिंदगी में खेलते रहते हैं और यही मेरी ज़िंदगी है इस गाने को सुनिए ये आधुनिक गाना है और इस गाने की धुन मन्ना डे साहब ने खुद बनाई है यही इस गाने की सबसे बड़ी विशेषता है चादा से तल्ला से रविर माधुरी लय पूे ओ चा दाई जान उल्लासे रविर माधुरी लय निकटे पाने जा दूर का दे गो निकटे पाने चाह दूर का दे गार बसुरीजे सुर साधे गसुरीजे से माजे तो सब शेषे पल्ला जाम तब गेम जान गड़ेला हेलो हेलो रहे हैं आर डी वर्मन सर आर जी ने एक दो गाने में रविंद्र रविंद्र संगीत का सहारा लिया उनका एक पिक्चर आई थी जुर्माना बोल के अमिताभ बच्चन हीरो थे उसमें एक गाने की धुन उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के गानों से ली थी बाकी उनके सभी गाने आधुनिक के ऊपर हैं और जैसा कि आपको मालूम है आर डी और किशोर दादा की जोड़ी बहुत जमती थी और उस हिसाब से वो पूजा के टाइम में बहुत रिकॉर्ड्स उन लोगों ने निकाले थे और उन रिकॉर्डों में से जो जो गाने हिट हुए उनको वो लोगों ने बंगला में बंगला से हिंदी पिक्चरों में डाले उनकी फेमस फिल्म अमर प्रेम उसमें एक गाना था ये क्या हुआ कैसे हुआ जिसके बंगाली बोल भी वैसे ही हैं की हो लो क्या हो लो कॉबे उस गाने को आप सुनिए <coughs> कि हलो क्या हलो कबे हलो जानी ना शुरू कि जानी ना था। mm -hmm. मौसम पिक्चर बहुत हिट हुई नासिर हुसैन साहब ने बहुत पैसा कमाया पर इसके ओरिजिनल रिकॉर्ड जो हैं वो बंगला में बने थे और उसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं ने एक आधुनिक गाना गाया है देखिए किस तरह से जमाने के साथ जो गति चली आ रही है धीरे धीरे आधुनिक गानों की भरमार होती गई और पुराने रविंद्र संगीत जो है वो पीछे छूटता गया फिर भी आगे के गानों में आप सुनेंगे कि अभी भी रविंद्र संगीत किस तरह से जिंदा है अलाइव है और उसके गाने अभी भी किस तरह पॉपुलर होते हैं अभी नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो एक आधुनिक बंगला सॉन्ग है इस गाने को सुनने के बाद इसका हिंदी गाना कौन सा था या कौन सा है क्योंकि हमारे बहुत मेम्बरों ने कहा है कि इसका कोई ना कोई हिंदी गाना बना है पर एग्जैक्टली exactly कौनसा बना है वो हमें अभी तक पता नहीं लगा तो आपको मैं गाना सुनवाता हूँ अगर आप इसमें से कोई कंक्लूज़न निकाल सके तो ज़रूर हमें बताइएगा गाना हेमंत कुमार जी के धुन में है और गाने के शब्द के अर्थ हैं कि शाम के समय परी के साथ पंक्षी जब घर लौटते हैं तब मेरे दिल में प्रेम उठता है गाना सुनिए थैंक यू वेरी मच इस तरह से अगर हम आपस ऐसी मिलते रहे तो हमें बहुत आपस की मत, मतलब की बातें मालूम पड़ जाएगी हमें ये गाने के बोल नहीं मिल रहे थे की ये गाना कहाँ था किस तरह से लिया गया इसके लिए मैंने पहले ही बोला हेमंत के शोर में यह गाना मेरे पास आज अभी रिकॉर्डिंग किया हुआ नहीं है पर अगर आप मेरे घर में आए तो मैं जरूर सुनवाऊंगा ये गाना किसी ने रिक्वेस्ट किया है हेमंत दादा ने भी ये गाना गाया है पर मैंने यहाँ लता जी का यह गाना सुनवाया पर अगर किसी को यह गाना चाहिए तो मेरे पास है ये गाना वेलकम पाडन ये और पिक्चर निकली थी पिक्चर का गाना नहीं है ये प्राइवेट सॉन्ग है इसके लिए आप जब बोल रहे हैं कि इसका बंगाली संग इसका मराठी गाना है तो उसका ईयर कौन सा है, वो देखना पड़ेगा और हमें इसके जो रिकॉर्ड के ऊपर जो ईयर लिखा है वो देख के कंपेयर करना पड़ेगा कौन सा पहले है ये तो मुझे मालूम है देखिए इतना तो है ये 66, आ, 65, 66 के बीच में है तो अब आगे हम बढ़ते हैं आर बर्मन की लास्ट रचना को लेके आर बर्मन साहब का संगीत आशा के आशा के बिना इनकम्प्लीट रहता है तो अब आप आशा भोसले के स्वर में एक मंगली गाना सुनिए वो तो गल बारे में मैं श्रोताओं से पूछना चाहूंगा कि क्या इसमें कुछ गानों की झलकियाँ हाँ। सोना सोना ही रहता है रविंद्र संगीत पीछे चला गया पर फिर भी आप देखिए शायद का गाना है यारा ना पिक्चर आई थी राजेश रोशन जो कि नए म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उन्होंने भी रविंद्र संगीत का सहारा लिया और बहुत ही बेखूबी के साथ बहुत ही सुंदरता के साथ उन्होंने एक गाना बनाया जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ और अमिताभ बच्चन ने शायद गाना गाया होगा पिक्चर में पिक्चर तो मैंने देखी नहीं है पर इस पिक्चर का ये गाना सुनिए और साथ में इसका रविंद्र संगीत भी सुनिए और रविंद्र संगीत में जो वर्डिंग है उसका अर्थ है तुम्हारी शुरुआत हुई, मेरा अंत हुआ। शुर मेरे मन को किया तुमने तो क्या इशारा ये लग तुलाम लग्या सारदा मेरे मन बचोत जल इशारा मतुल लगे प्याज शारदा झोकर मेरे मन वजो जीतों ने चल सामने और एक बंगाली आधुनिक गाना सुना रहा हूँ जो कि इन सभी गानों के पहले बनाया गया था और उसका म्यूजिक डायरेक्शन दिया था श्रोतीनाथ मुखर्जी ने गाना बहुत ही अच्छा है जरा सुनिए के अंतिम दौर पे आते हैं और वो चैप्टर है सलील चौधरी सलील चौधरी दा के बारे में बोलना तो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही ये है सलील दा तो दा थे वो जहाँ तक मैंने पढ़ा है या मैंने देखा है सलील दा के गाने जो हैं वो रविन्द्र संगीत के सहारे पे नहीं थे वो कुछ उग्रवादी टाइप के थे पहले से ही आईपीटीए मेंबर थे थोड़े कम्युनिस्ट पार्टी में थे तो तभी से वो ट्रेडिशन को तोड़ना चाहते थे अगर आप उनके पहले के गाने देखें, धितांग धांग बोले फिर रानार छुटे छे ऐसे गानों से उनमें उग्रवाद की बहुत ही झलक आती है और मुझे तो लगता नहीं है कि उन्होंने रविंद्र संगीत का कुछ ज़्यादा सहारा लिया था या किसी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के पद पे वो चले थे उनकी खुद की स्टाइल थी और खुद ही उन्होंने अपना महल खड़ा किया था लता जी हेमंत कुमार दादा के साथ गाना गाने लगी पर उनको कलकत्ते में या बंगाल में टॉप पे लाने का श्रेय शायद शलिलदाको ही जाता है अगर आप एच के कैसेट सेल देखें तो लता जी के गाने बंगाली गाने इतने पॉपुलर हुए थे शरील चौधरी के डायरेक्शन में कि घर घर में बंगाल में लता जी के गाने बजते थे और शरीलदा खुद एक राइटर थे खुद लिरिक्स भी निक, करते थे, लिखते थे इसके सिवाय म्यूज़िक में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था दो बीघा जमीन उनकी खुद की थी जब हेमंत दादा लता मंगेशकर और विद्यनाथ मंगेशकर ऐसी जब हस्तियाँ सब एक जगह पे मिलती है तो एक चीज़ प्रूव होती है एक चीज़ प्रमाणित हो प्रभावित होती है कि कला कला के लिए है ना वो मराठी देखती है ना वो बंगाल देखता है ना वो कोई प्रांत देखता है ना। जब सब ये लोग एक साथ ये भाई बहन जब एक साथ हाथ मिलाते हैं तो क्या गुल खिलता है वो आप अब देखेंगे क्योंकि हमने ऐसा नहीं सोचा कि सिर्फ बंगाली गाने का इन्फ्लुएंस हिंदी पिक्चरों के ऊपर है हिंदी पिक्चरों में मराठी गाने जो हैं या महाराष्ट्रियन जो कल्चर है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट बंगाल में है उसका स्पेशल रीज़न ये है रंगभूमि कलकत्ते की रंगभूमि और महाराष्ट्रियन रंग भूमि द फर्स्ट दोनों पैरेलल आए और दोनों ने हाथ मिलाया इसके सिवाय पॉलिटिकल तो एस्पेक्ट बहुत ही है पर जहाँ तक संगीत का प्रश्न आता है वहाँ पे ये लोगों ने आपस में कोई सानी नहीं रखी और जब ये सब लोग मिलते हैं तब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोगरा खिलता है दूसरा कुछ नहीं होता ज़रा सुनाइए तोर दे दौल दौल दौल टोल पाल तोल चल भाषी की छोटा अब आप, आप अब भी बोलेंगे कि लता मंगेशकर महाराष्ट्रियन थी मुझे तो नहीं लगता है अच्छा अब हम सलीलदा के कुछ ओरिजिनल गाने सुनेंगे तो ये सभी गाने जो हैं हिंदी में बन चुके हैं तो मैं इनका हिंदी अनुवाद हिंदी गाना के बोल में हिंदी गानों के बोल नहीं बोलूंगा सिर्फ बंगाली गाने आप सुनिए साल है 61। कुछ रिकॉर्डिंग में गलती है ये गाना शायद आनंद पिक्चर का है जिसे मुकेश जी ने गाया था आनंद में और अभी आप सुनेंगे हेमंत दादा के स्वर में सलील चौधरी जी का ही गाना हमारे प्रश्न करील ध्रुवधाराय कतकाली तो प्रब दिशाह जवाब कि दीते शुदू कत खुजे केटे गे जीवन सारा जीवन सारा प्रश्न करें ध्रुव तार कथल तो द्रव दिशारा रव दिशारा भल बेशे आलो जेले सूर्लो ती ग कारा जान भल बस आलो जिने सूर्य आलो तीभे गो निज छायर पीछे घुरे घुरे मरी मे एक चे देखे तुम्हें हार तुम्हें हार प्रश्न करें नील ध्रुवताराय कतारा प्रब दिशा चलो ना बारा गीता तुमारी नो नीबा तुम्हारी के बाद हमारे प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग होगा जो कि मैं शबील दाग को श्रद्धांजलि के हिसाब से दूंगा आप लोग जाइएगा नहीं ये गाना मैंने साउंडट्रैक से लिया है और ये गाना थोड़ा लंबा है अच्छा आ, अब मैं थोड़ा आभार दूंगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे बहुत ही सहायता की सबसे पहला आभार तो मुझे आप लोगों का देना पड़ेगा कि ये मेरा प्रथम प्रयास है और आप लोगों ने इतनी शांति के साथ और इतनी अच्छी के साथ, साथ सुन के मुझे प्रोत्साहन दिया और दूसरी एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में या कहीं पे भी कुछ गलतियाँ अगर हो हो चुकी होंगी तो आप जरूर आके मुझे मिलिएगा और मुझे कहिएगा तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा मेरी गलतियाँ मुझे और आगे का रास्ता बताइए। तो सबसे पहले मैं सोसाइटी का आभारी बहुत ही हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम करने की क्षमता दी और मुझे इसके जिम्मेवारी दी क्योंकि बंगला संगीत और हिंदी संगीत को एक साथ स्टेज पे लाना यहाँ पे ये हम लोगों का पहला प्रयास है तो मैं सोसाइटी की तरफ से और सोसाइटी के प्रेसिडेंट मिस्टर मुलानी का सर्वप्रथम आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। मिस्टर मुलानी, प्लीज आप स्टेज पे आएंगे मुलानी जी अभी अभी लौटे हैं से और उनकी तबियत खराब है फिर भी वो प्रोग्राम के लिए आ गए। अब मैं अब हमारे चेते सेक्रेटरी मिस्टर चांदा वर्कर उनका मैं बहुत चांदवनकर चांदवनकर उनका मैं बहुत ही आभार इसके बाद हमारे कलकत्ते के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर सुशांत तो चैटर्जी वो तो खुद आ नहीं सके पर उन्होंने मुझे कैसेट भेजा तो उनके एब्सेंस में मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ इसके सिवाय मुझे इस रविंद्र संगीत की जानकारी के बारे में मिस्टर जयंतो घोष एंड नंदिता घोष ने बहुत ही हेल्प किया जो कि आज यहाँ पे इस वक्त नहीं है और एक पर्सनलिटी है वासुदेव चक्रवर्ती जो कि एसडी डी बर्मन के असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर 24 साल से थे, थे और उन्होंने इस प्रोग्राम को करने के लिए स्पेशली एसडी डी के चैप्टर को लेके उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया मैं उनका बहुत आभारी हूँ डॉक्टर प्रकाश जोशी इनका नाम तो आप सभी लोगों ने सुना है शायद आज वो आ नहीं सके किसी कारण पर उन्होंने भी इस प्रोग्राम के लिए मुझे बहुत हेल्प किया मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके बाद आते हैं अशोक ठाकुर देसाई अशोक साहब आप थोड़ा स्टेज पे आएंगे अशोक साहब के बारे में मुझे एक दो वर्ग बोलने हैं इनके पास बंगाली रिकॉर्ड्स के कलेक्शन बहुत अच्छे हैं और मराठी के कलेक्टर हिसाब से ये तो बहुत फेमस है पर फिर भी अगर बंगला के इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत अच्छा है कम से कम मेरे से बहुत ज़्यादा कलेक्शन उनके पास है और इस प्रोग्राम के लिए सभी रिकॉर्ड शायद उन्होंने ही दिए मुझे पर्दे के पीछे कोई ना कोई होता ही है सब चीज़ के पीछे किसी का किसी का हाथ रहता है जो हम देख नहीं पाते हैं उसी तरह मेरे कैसेट के पीछे या ऑडियो के पीछे एक जादूगर है जो कि यहीं पे बैठा है तो उसको हम स्टेट पे बुलाएंगे जितेंद्र शेठ जितेंद्र भाई ने सभी गानों की रिकॉर्डिंग की है और आज के रिकॉर्डिंग का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है इसके बाद आते हैं दूसरे रिकॉर्डिस्ट हमारे मिस्टर दलवी इनको आप सभी लोग पहचानते हैं मैं उनका बहुत आभारी हूं। बंगला गानों के बारे में और उसमें कौन से कौन से हिंदी गाने हैं इस विषय को लेके हम लोग जब बैठे थे ये प्रोग्राम बनाने को मुझे श्रीमती मीरा भट्टाचार्य ने बहुत ही हेल्प किया उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उनका आभार मानता हूँ और उन्हें स्टेज पर बुलाने की क्षमता रखता हूँ मिसेज मीरा भट्टाचार्य अब मेरा थोड़ा सा काम बचा है वो मैं कर रहा हूँ सबसे पहले तो मुझे शिकायत है कि हमारे आमिया चक्रवर्ती भाई झूठ बोल रहे हैं कि ये उनका पहला प्रोग्राम है जिस बखूबी से जिस अभ्यास से उन्होंने ये प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन किया है उसे लगता नहीं है कि इन्होंने ये पहला ही प्रोग्राम किया लेकिन खैर उनकी बात मैं मानता हूँ <laughs> तो इसी का हिसाब है तो मैं तो उनके आभार नहीं मानूंगा क्योंकि वो सोसाइटी के हमारे मेम्बर्स हैं और सोसाइटी जैसे हमारे हमने पिछले बार भी मैंने कहा था कि हमारा एक कुटुंब जैसा है फैमिली जैसा है घर जैसा है लेकिन मैं उनके मिसिस का पत्नी का आभार जरूर मानूंगा मिसेस तारुलता चक्रवर्ती जी यहाँ आई हुई हो तो जरा स्टेज पे आई है क्योंकि तो आपको पता नहीं कि जब हम लोग कोई ठान लेते हैं रिकॉर्ड खोजने की हो या रिकॉर्डिंग करने की हो तो घर वालों को हम कितने तकलीफ देते हैं और वह सब सह लेती है चुपचाप तो मैं सोसाइटी की तरफ से उनका आभार प्रदर्शित करने के लिए यहाँ बुला रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आगे भी ये सब चक्रवर्ती फैमिली मिलके देखिए उनके बच्चे भी आ आए यहाँ पे आए हुए हैं ये सब चक्रवर्ती फैमिली मिलके इससे आगे चल के हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम यहाँ पे सुनायेंगे और जरूर अभी से उनकी बुकिंग करके रखी हमने दूसरा जो बात है कि सुशांत चैटर्जी के उन्होंने कही वो हाल ही में हमारे कलकत्ते के मेंबर्स हो गए हैं हालांकि मैंने उनको देखा नहीं है इन्होंने उनको देखा नहीं है हमारे टेलीफोन के ऊपर बातें होती रहती है लेकिन ये सोसाइटी का जो कीड़ा है जो सब जगह लग रहा है अभी कलकत्ते में गया है और भी किधर किधर जा रहा है तो एक दूसरे में जो बंधु की प्रेम की और एक दूसरे की कॉपरेशन की भावना है वो किस तरह से बढ़ रही है इसका एक उदाहरण है कि इन्होंने फ़ोन पर बात करी उन्होंने कैटेट भर के उन्होंने दे दी वो गाने आज लोगों के सामने हम लोगों ने रख सके तो इसके बाद थोड़ा सा विवरण करना है कि हमारे आग, आगामी साल के आ, आने वाले साल में क्या हमारी उद्देश्य है कौन से प्रोग्राम हम पेश करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़े में आपको जानकारी दूं। अगला जो कार्यक्रम है बिल्कुल एक यही आने वाले रविवार को है सत्रह तारीख को लेकिन वो ये हॉल में नहीं है वो है माध्यम दिन ब्राह्मण सभागृह साईधाम हॉल बोलते उसको वो एम्पीरियल सिनेमा है जो लैमिंडन रोड पे पुराना एम्पीरियल सिनेमा अभी भी है वो है उसके सामने के गली में है और उसका विषय है मोन्यूमेंट्रेड मराठी फिल्म सॉन्ग उन्नीस सौ से लेके 60 तक जो हमारे याद में और दिमाग में जो अच्छे अच्छा अच्छे गाने निकले थे उनमें से कुछ झलकियाँ वो हमारे दलविस्तर करेंगे तो आप सबको उस प्रोग्राम के लिए निमंत्रण है और उस कार्यक्रम का एक महत्व भी यह है कि यह सिने शताब्दी का वर्ष चल रहा है तो सिने शताब्दी के अवसर पर एक हम उसका रिव्यू लेना चाहते हैं और हमारा सौभाग्य यह है कि चित्रपट संगीत के शौकीन और अभ्यासक जाने माने मिस्टर द भा सामंत डी जो हैं वो उस प्रोग्राम को कंपेयर करेंगे उस प्रोग्राम में हर एक गाने के पहले आपको कुछ ना कुछ यादें किस्से बताएंगे तो वो कार्यक्रम 17 तारीख को बिल्कुल साढ़े चार बजे उस हॉल में होगा यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर हम मिलेंगे अगले साल तब तक आपके लिए आपको सब आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देते हैं सोसाइटी तो की तरफ से अपने खुद की तरफ से और ऐसा एक सोच विचार है कि जनवरी में दो कार्यक्रम शायद एक कार्यक्रम होगा जिसमें हम पुना से गजानंद राव वाटवे जी को बुला रहे हैं और देख जैसा आपने देखा है कि आपने कार्यक्रमों की एक खास विशेषता होती है कि जो आमतौर पर सुनने नहीं मिलता है वो हम सुनाते हैं वाटवे जी के भावगीत तो हम बहुत सुनते हैं लेकिन अभी पता नहीं इस उम्र में वो आप आएँगे या नहीं लेकिन हमारी कोशिश जारी है लेकिन उस प्रोग्राम में हम गजानन राव वाटवे जी ने गाए हुए फिल्मों के गाने सुनाने वाले हैं जो उन्होंने मराठी फिल्मों में गाए हुए हैं और हम लोगों ने भी भूल गए हैं उसके बाद सोच विचार ऐसा है कि फ़रवरी फे में फरवरी में संगीतकार रवि जी को यहाँ बुलाने की कोशिश चल रही है और मार्च या अप्रैल में फिर चक्रवर्ती साहब को तकलीफ है कि वो एस डी के ऊपर पूरा एक प्रोग्राम करना चाहते हैं और उसमें शायद किसी बड़े हाथी को हम बुलाएँगे अभी नाम नहीं बताऊँगा तो ये हमारा प्लान है और जैसे कि आपने पिछले पाँच सालों तक हमें बहुत हौसला दिया है डोनेशन के हिसाब से हमें बहुत संभाल के रखा है क्योंकि आपको मालूम है कि ये सब काम करने के लिए पैसे तो लगते हैं और जब कोई अच्छा काम करने को आ गया था तो उसको तो पैसे की कमी नहीं होती लोग पैसे की कमी नहीं पड़ने देते तो मुझे आप सब लोगों के ऊपर उम्मीद है जो भी हमारे मेबर थे लाइफ मेम्बर थे और जो डोनर्स है आप सबको नए साल की शुभकामनाएँ और ऐसे ही हमारा सहयोग आगामी आने वाले सालों में मिलता रहे और यह संगीत सुनने सुनाने का सिलसिला हम ऐसे ही जारी रखेंगे उम्मीद के साथ मैं चक्रवर्ती साहब को निवेदन करता हूँ कर नहीं। नहीं, नहीं कर आखिरी गाने की अनाउंसमेंट आपके लिए आज का अंतिम गाना जैसा मैंने कहा सर्गेस सलील चा के नाम के ऊपर समर्पित किया जा रहा है ये उस पिक्चर का गाना है जहाँ पे दोनों गानों की रिकॉर्डिंग एक ही साथ हुई थी सब कुछ एक ही साथ हुआ था और इस पिक्चर में वैस आर पिक्चर की आरके फिल्म की एक पिक्चर थी जिसमें हम लोग देखते हैं कि मोस्टली सभी गाने शंकर जाकिशन देते थे शायद ये एक पिक्चर है और एक पिक्चर अब दिल्ली दूर नहीं है उसमें दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर ने दिया था और इस पिक्चर में डायरेक्शन दिया था शम्भू मित्रा ने और म्यूजिक दिया था शरीर चौधरी ने आप ये गाना सुनिए आज का अंतिम गाना और ये गाना छः मिनट का है बीच में थोड़ी गैप लगेगी तो समझे मत की खत्म हो गई Jagoo Mohan ki taroo jagoo, jagoo Mohan ki taroo jagoo. Rajnu ko hai jaloo, mannu ko mooloo, maeloo jagoo Mohan ki taroo. Jaggede jaggede jaggede jaggede number one day, number two day, number three day, jaggede jaggede jaggede.